निर्गुण में कोई भेद नहीं है जो अपना मन मुझ में लगा देता है उसके चरणों की धूल से ये सृष्टि पवित्र हो जाती है ये अखिल सृष्टि सार विज्ञान है और वेदांत जिसको जानना चाहता है जानता है वो वेदांत वेद्यम विभूम स्वयं रामचंद्र ने मैंने इसका गान किया है जो गुरु भक्ति से युक्त होकर के श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसको मेरे स्वरूप की प्राप्ति होती है एक बात यह है कि अपने गुरु को और अपने ईश्वर को बहुत छोटा बना के नहीं रखना चाहिए ये भी उसका तिरस्कार होता है जिससे हम बात करते हैं मानो परमात्मा से बात करते हैं जिससे हम व्यवहार करते हैं मानव अपने सदगुरु का आदर करते हैं ये भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को वेदांत का रहस्य सुनाया अब एक बार की बात है कि जमुना के तीरे रहने वाले जो ऋषि लोग हैं मथुरा के आसपास पास के ब्रजभूमि के ये सब महात्मा रामचंद्र के पास आए क्यों आए? बोले कि उन दिनों लवणास का राज्य था मथुरा में और उससे महात्मा लोग बहुत डरते थे उन्होंने भ्रगुनंदन चवन को आगे कर दिया और अनगिनत महात्मा लोग अभय की इच्छा से रामचंद्र के पास आए रामचंद्र ने बड़ी भक्ति से सबकी पूजा की अपने शरीर की जितनी पूजा करते हैं उतनी ही दूसरे शरीर की भी पूजा करनी चाहिए तब आगनी में क्षमता आती है जितना अपना ख्याल करते हैं उतने ही सामने वाले का भी ख्याल करना चाहिए रामचंद्र भगवान तो रामचंद्र भगवान हो ये व्यवहार का सार है व्यवहार का सार ये है कि दूसरे को असुविधा ना हो हमारे व्यवहार से किसी को असुविधा ना हो अपने को संकीर्ण कर लो संकुचित कर लो बिल्कुल हृदय में बैठ जाओ लेकिन बोल के या क्रिया करके दूसरे को दुख मत पहुंचाओ ये व्यवहार का सार है तो महात्मा राम ने परम भक्ति से उन महात्माओं की पूजा की और मुनि मंडल को हर्षित करते हुए बोले हे hey महात्माओं आप बताओ कि आपके आगमन का कारण क्या है मैं आपकी सेवा करूंगा तो। मैं धन्य हूं कि आप लोग बड़े प्रेम से मेरे पास आए हैं यदि कोई दुष्कर कर्म भी हो तो वो मैं करने को तैयार हूं जैसे पहले तो विश्वामित्र जी आए थे ना राम जी को ले गए थे तो ब्याह हुआ था आप जानते ही हो तो महात्माओं का काम करने से फायदा तो होता ही है है ना किसी का ब्याह ना होता, होता, होता हो तो हो जाए है ना बच्चा ना होता हो तो हो जाए अब महात्माओं की सेवा करने से लाभ तो होता है वो महात्मा लोग देते नहीं है हो ये परमेश्वर ही देखता है की ये हमारे महात्माओं की सेवा कर रहे हैं तो उनकी इच्छा पूरी कर देता है आप लोग आए तो महाराज जो आपका काम हो दुष्कर से दुष्कर कठिन से कठिन वो हम करेंगे आज्ञापयन तुमाम भृत्यम ब्राह्मणा दैवतम ही में आज्ञापयन तुम वृत्यम मैं आपका सेवक हूँ रामचंद्र ने कहा कि मैं आप लोगों का सेवक हूँ और ये ब्राह्मण हमारे देवता हैं अपने मैं का बड़प्पन सबको दिखता है जो लोग बहुत हाथ जोड़ते हैं नीचे बैठते हैं वो भी यही सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ और बड़ा नम, बड़ा अभिमानी ऐसे ही सोचते हैं बिल्कुल हमने देखा एक सत्संगी था तो जब कथा व्याख्यान में आता ना तो सबसे पीछे हो और दूसरे जहां रखे जाते वहीं बैठता था और कोई आगे ले जाना चाहे तो पैसे वाला है तो हाथ जोड़ता था बहुत हाथ जोड़ता था नहीं नहीं नहीं नहीं हम यही बैठेंगे और वहीं बैठता बेटा जिद्द करके क्योंकि कथा में हल्ला करने लगे तो कौन उसको कहे कि बात करें लेकिन बाद में मैंने एक दिन उसके मुंह से सुना कि ये जो तख्ते पर बैठ के कथा करते हैं ये आगे बैठते हैं वो तो सब अभिमानी होते हैं देखो मैं कितना निराभिमान हूँ कि जूते में बैठता हूँ तो उसको निराभिमान का निरभिमानता का अभिमानता हो और ये आध्यात्मिक जगत में सबसे बुरा अभिमान है सबसे भयंकर सबसे बुरा आ, वो कहते हैं हम जो समझते हैं तो ठीक है ये साधु महात्मा लोग तो सब बेवकूफ हैं। अरे बेटा अभी बच्चा पैदा करो <laughs> अभी साधु महात्माओं से होड़ लेने की कोई जरूरत नहीं है पैसा कमाओ बेटे पैदा करो व्यापार करो वो सब तुम्हारे लिए ठीक है साधु महात्माओं से ज्यादा होड़ नहीं करनी चाहिए तो रामचंद्र भगवान देखो बोलते हैं, मैं सेवक हूँ और आप हमारे देवता हैं, परमेश्वर हैं। आप आज्ञा कीजिए अब तो चवन ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि रामचंद्र सतजुग में एक मधु नाम का बड़ा भारी दैित्य हुआ था और वो ब्राह्मण की देवता की बड़ी पूजा करता था धर्मात्मा था वो था तो दई से लेकिन धर्मात्मा बहुत था तो शंकर जी उसके ऊपर संतुष्ट हो गए और उसको शूल अपना त्रिशूल दे दिया उन्होंने और बोले कि जिसको जिसके ऊपर तुम ये त्रिशूल चला दोगे वो भस्म हो जाएगा अब महाराज रावण की बहन तुम भी उससे ब्याह हुआ और उस कुम्भी नशी के पेट से एक लवण नाम का असुर पैदा हुआ है और वो बड़ा भयंकर है बड़ा भयंकर है सो तो देव ब्राह्मण देवता ब्राह्मण सबकी हिंसा करता है वो उसने हम लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचा रखी है महाराज इसीलिए आपकी शरण में आए हैं रामचंद्र भगवान ने कहा कि महात्माओं आप लोग उससे डरो नहीं मैं उस लौड़ का विनाश करूंगा आप लोग निर्भय होकर चले जाइए अब महात्मा लोग तो गए और रामचंद्र ने अपने सब भाइयों को बुला करके पूछा कि आप लोगों में से कौन हमारा भाई लौड़ को मारना चाहता है और ब्राह्मणों को महात्माओं को निर्भय करना चाहता है ये ब्राह्मणता भी तीन तरह की होती है मूर्ख लोग नहीं समझते हैं इसको तो, वो तो पैसा किसी को ना देना पड़े मुख्य दृष्टि ये रहती है ये नहीं रहता है कि ये ब्राह्मण है कि नहीं तुम कोई ठेकेदार छोड़े हो उसको दृष्टि ये रहती है कहीं हमारे घर में से पैसा निकल के न करा जाए तो, तो बचाने की जितनी अकल मिलती है उतनी आदमी ढूंढ लेता है ये ब्राह्मण एक औरस ब्राह्मण होता है हो ब्राह्मण से ब्राह्मण ब्राह्मण से ब्राह्मण ब्राह्मण से ब्राह्मण ये इसको बोलते हैं परंपरा से ब्राह्मण माने भौतिक दृष्टि से वो ब्राह्मण है और एक होता है गायत्री की उपासना करके ब्राह्मण दैविक दृष्टि से आज दैविक दृष्टि से ब्राह्मण होता है उपासना करे तो और सम समाधि सदगुण से संपन्न होए तब आध्यात्मिक ब्राह्मण होता है और तीनों ब्राह्मणता जितने सम्पूर्ण हो वो पूर्ण ब्राह्मण होता है तो बोले भाई ब्राह्मणों को अभय देना है अब तो भरत जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए महाराज आपकी आज्ञा हो मैं ही जाके लौड़ा सुर को मार दूंगा इसी बीच में शत्रु जी बोल पड़े सुग्रीव जी शत्रुघ्न जी ने भगवान राम के सामने कभी बात ही नहीं की थी वो तो दासानुदास रामचंद्र के दास भरत और भरत के दास शत्रु भरत के भजन में कोई बाधा न पड़े इसकी इस सेवा में शत्रुघ्न हमेशा लगे रहते थे यहां तक कि सन्मुख न तो रामचंद्र के बोलते थे न तो देखते थे लेकिन इस बात की उनको खुशी होती थी कि भरत जी जो हैं, ये रामचंद्र के सौंदर्यामृत का पान करते हैं तो इनको जब आनंद आ रहा है तो वही ठीक है अब शत्रुघ्न उठ के खड़े हो गए महाराज और बोले कि जब वन में गए थे रामचंद्र तो लक्ष्मण ने उनकी बड़ी सेवा की थी और भरत जी ने भी नंदी में रह करके बड़ा दुख उठाया था तो लवणासुर के बध के लिए तो महाराज आप हमको आज्ञा दे दीजिए हम उस राक्षस को जाकर मारेंगे तो रामचंद्र भगवान ने शत्रुघ्न को अपनी गोद में बैठा लिया बहुत बड़े छोटे नहीं थे हो एक दिन का तो फर्क ही था भरत जी के जन्म में और लक्ष्मण शत्रुघ्न के जन्म में तीन दिन का फर्क था एक ही साल में एक ही महीने में दो ही तीन दिन में सबका जन्म हुआ था वो तो पुनर्वसु पुष्य और आश्लेसा बस इतना ही तो था कुल का कुल तीन दिन का फर्क लेकिन ये लोग इतना छोटा बड़ा मानते थे छोटे बड़े का महाराज ये भाई भाई में छोटे बड़े का कितना ख्याल था तो रामचंद्र ने झट शत्रुघ्न को अपनी गोद में बैठा लिया और बड़ा प्यार किया बोले कि जाओ तुम लौड़ा सुर को मारना मैं तुम्हारा राजाभिषेक कर देता हूँ मथुरा के राजा शत्रुघ्न जागीर भी मिल गई हो जागीर मिल गई जाओ तुम तो मथुरा के राजा हुए अब देखो शत्रुघ्न जी के मन में तो पछतावा हुआ की मैं कहा रामचंद्र के सामने बोला ना बोलता तो अच्छा होता बोलने से ये हमको वियोग का दुख मिला तो तुरंत सामग्री मंगाई गई लक्ष्मण के द्वारा और शत्रुघ्न की किंचित भी इच्छा नहीं थी परंतु स्नेह से राम ने उनका राज्यभिषेक कर दिया और उनको दिव्य बाण दिया और बोले कि जाओ तुम लौड़ा सुर को मार डालो अने बोलने से कभी कभी मनुष्य को तकलीफ उठानी पड़ती हो अनैन जही बाणे न लवणम लोक कंटकम लोक कंटक इसको तुम तो इसी बाण से मार दान मार डालना सोरअरण शत्रम गेहे गचिक भक्सनाथंतु जन्तु जंतुनाम भगवान रामचंद्र ने बताया कि देखो शत्रु के बारे में अगर ठीक ठीक जानकारी न हो तो उसके मारने में बाधा पड़ती है वो शूल है एक उसके पास महादेव जी का जो दिया हुआ वो जिसके ऊपर वो चला देता है वो मर जाता है भस्मयी हो जाता है तो युक्ति ये करनी चाहिए कि जब तक वो घर में रहे तब तक उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए जब वो घर में त्रिशूल की पूजा करके और वन में जाए खाने पीने के लिए प्राणियों का वध करने के लिए तो जब वन में से लौटने लगे तब उसके ऊपर आक्रमण करना चाहिए तो उस समय उसके हाथ में शूल नहीं रहेगा और शूल नहीं रहेगा तो मारा जायेगा क्यूँकी त्रिशूल को तो घर में रख करके जाता है तो जब वो बाहर निकले तब तुम जाके नगर के दरवाजे पर ठहर जाना धनुष मार लेकर जब वो आवे और तुम्हारे साथ युद्ध हो तो तुम उसको मार देना तुम्हारा बद्य हो जाएगा और तुम वहाँ मथुरा को बसाना और मेरी आज्ञा से वहाँ राज्य करना और फिर बड़ी भारी सेना रामचंद्र भगवान ने शत्रुघ्न का सिर सु सेना उनके साथ भेज दी अब वो तो महात्माओं के साथ गए महाराज महात्माओं ने आशीर्वाद दिया और शत्रुघ्न ने भी वैसे ही किया जैसा भगवान रामचंद्र ने बताया था और वो मधु मधुपुरी बोलते है न पर तो एक तो जदुवंशियों का अभार वंश था मधु वंश मधु वंश अंधक वंश कुकुर वंश ये कई वंश उनमें थे इसलिए उसको मधुपुरी बोलते हैं और ये कि पहले जमाने में मधु दैत्य के लिए महादेव जी ने ये बताई थी इसलिए भी इसको मधुपुरी कहते हैं अब जाकर करके वहाँ मधु के पुत्र लवण को उन्होंने मार दिया शत्रुन जी ने और मथुरापुरी बचाई और बड़ा बढ़िया जनपद उसके आसपास की देहात बहुत अच्छी और खूब उपजाऊ और दान मान से उन्होंने सबका बड़ा भारी सत्कार किया और वो मथुरापुरी बचाई अब सीता जी के जो दोनों पुत्र हैं उस और लव उनकी कथा आगे प्रारम्भ करते हैं विश्वं दर्पण दृश्युताक्षाकुते प्रबोध समये प्रबोधसम स्वात्मा तस्वीर श्रीदक्षिणाम ब्रह्मनदाधि लीलालहता धन्यु ्रह्मा लाक विदिच विस्तार संविदूसुम्ज्वल विमल ऋजिध्वस्त मया विलास श्रीपूर्णनंदती मम मनसी मनागात्म भाव विभर्त दूर्वाद्युति तनु तरुणाब्जने वरम वर विभूषण विपूषा संदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति मनोरथ भवानज जानी संभूता श्रीरामव संगता अद्रमराम गेयनाभुन पुत्र बभूव उपनीतव च मुनिना वेदाग्रे नस्परव वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी के दो पुत्र हुए उनका नाम नामकरण संस्कार बाल्मीकि जी ने किया एक का नाम कुश और एक का नाम लव जो बड़ा था सो कुश और जो छोटा था वो लव क्रम से दोनों विद्या संपन्न हुए उनका उपनयन संस्कार स्वयं वाल्मीकि मुनि ने ही किया वेदाध्ययन में दोनों तत्पर थे कृष्णम रामायण राह का मुनि वाल्मीकि मुनि ने इन दोनों बालकों को संपूर्ण रामायण काव्य का अध्ययन कराया कृष्णम रायण प्राह काव्यम बालको मन शंकरेण पुरा प्रो पार्वत्यारेण वेदोप्रथा तवग्राहय तभु ये रामायण सबसे पहले शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था और वेद की व्याख्या करने के लिए कहा था वेद का उपब्रमण करना जिससे वेद में जो बात बड़े संक्षेप से आई हुई है वो विस्तार से हो जाए और सबकी समझ में आने लगे इसी से वाल्मीकि रामायण के बारे में ऐसा कहते हैं कि वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजय वेद प्राचीत सादासीक्षात रामायण आत्मना जब वेद वेद दिया परब्रह्म परमात्मा राम के रूप में प्रकट हुए तब वेद ने भी अवतार लिया जब ब्रह्म ने राम का अवतार लिया तब वेद ने भी अवतार लिया और ब्रह्म हुआ दशरथ से राम और वेद हुआ वाल्मीकि मुनि से रामायण जब तक प्रतिपाद्य वस्तु ही जब अवतार लेती है तब प्रतिपादक शास्त्र का भी अवतार होता है वेदोपर ब्रह्मणार्था तावग्राह प्रभो ये सामान्य लोग जो मशीन से ज्ञान लेते हैं जिस ज्ञान का संग्रह करते हैं न यंत्र से या इंद्रियों से तो उन लोगों की समझ में वेद का ज्ञान कैसा है ये बात नहीं आती है। जैसे एक दवा बनाते हैं तो साइंस से जांच कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है और जिस रोगी को ये देने से वो स्वस्थ होता हो उसको देना चाहिए और फिर रोगी को खिलाते हैं देते हैं यदि उसमें 70-80 प्रतिशत रोगी अच्छे होने लगें और 20-25 प्रतिशत रोगी मरने लगें तो उस दवा को ठीक मान लिया जाता है यही दवा का रूप यही होता है हमको बड़े बड़े डॉक्टरों ने बताया है कि यदि सत्तर अस्सी प्रतिशत औषध लाभ करने लगे तो हम लोग उसको औषध मान लेते हैं तो अब वो रजिस्टर में लिखा जाता है कि इस रोगी का ये इतिहास था ये दवा खिलाई गई खिलाने पर किस तरह से अच्छा हो गया ये जो ज्ञान के संग्रह की पद्धति है ये वैदिक नहीं है वेद में कहते हैं ज्ञानाजन्य ज्ञानत्व जो ज्ञान किसी इंद्रिय से नहीं होता किसी मशीन से नहीं होता अति यंत्र और अति अतिद्रिय और अति विषय जिसमें संसार का विषय भी नहीं है कोई मशीन भी नहीं है कोई इंद्रिय नहीं है जो शुद्ध ज्ञान है ज्ञानाजन्य ज्ञान उसका आविर्भाव होता है क्योंकि सृष्टि के मूल में केवल जड़ तत्व नहीं है जो मशीन से पकड़ के बताया जाए सृष्टि के मूल में चेतन तत्व है सर्वज्ञ तत्व है तो अपौरुषेय ज्ञान का क्या अर्थ होता है इसको हम जानते हैं सनातन धर्मी कहलाने वाले लोगों में से भी दो चार प्रतिशत ही जानते हैं कि वेद को अपौरुषेय ज्ञान क्यों कहा जाता है ये इंद्रिय ज्ञानों का संग्रह नहीं है ये बौद्ध ज्ञानों का संग्रह नहीं है ये लेबोरेटरी से प्राप्त ज्ञान नहीं है ये स्वतः ज्ञान स्वरूप आत्मा का उल्लास है तो इसको ये जो लोग ठूसे हुए ज्ञान जो बुद्धि में ठूसा हुआ ज्ञान है उससे जो हिप्नोटाइज हो गए हैं उन लोगों की समझ में ये ज्ञान नहीं आता है तो जितने ज्ञान हैं वे सब वैदिक ज्ञान के उपब्रह्मण हैं माने उसको फैला करके दुनिया में बताया गया है तो वाल्मीकि जी ने घुस और लव को वो ज्ञान दिया बड़ा सुरीला गला था उनका कुमारऊ स्वर संपन्नऊ सुंदरा वश्विनाविव सीताजी जैसा सुंदर तो कोई था ही नहीं रामचंद्र भी परम सुंदर थे उनकी सुंदरता देख करके निवृत्ति पारायण ज्ञानी सनत कुमार मुग्ध हो गए प्रवृत्ति पारायण ज्ञानी जनक मुग्ध हो गए जलचार थलचार नभचार सब प्राणी मुग्ध हो गए सुरपनका मारी सुबाहु मुग्ध हो गए, ऋषि मुनि मुग्ध हो गए बल्कि स्वयं रामचंद्र भी अपने सौंदर्य पर मोहित हो गए जो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अपनी परछाई देख के भगवान नाचते हैं रूप राश सौन्दर्य का ही वर्णन है रूपराश नृप अजीर बिहारी नाचे ही निज प्रतिगम्ब निहारी मणिमय आंगन में अपनी परछाई देख के भगवान श्री रामचंद्र नाचते हैं दुनिया मोहित हो जाए तो हो जाए स्वयं राम भी अपने सौंदर्य पर अपने माधुर्य पर मोहित हो जाते हैं तो उन निरुत्तर सौंदर्य सम्पन्न निरतिशय सौन्दर्य संपन्न श्री राम और श्री सीता जी सुंदरता का सुंदर करे छविगृह दीप सिखा जनु भरई जिनकी सुंदरता से सुंदरता भी सुंदर होती है उन दोनों के वे पुत्र तो वो अश्विनी कुमार के समान सुंदर थे गला उनका बहुत सुरीला था और केवल गलई सुरीला नहीं था तंत्री ताल समाज वे बीना बजाते थे और ताल को खूब अच्छी तरह समझते हैं ये ताल जो है वो पहले हथेली से दी जाती हो तल से अल करतल तल से दिया जाने के कारण इसका नाम ताल हो गया तल से जो पैदा हुआ उसका नाम ताल और ताल से जो बजाया जाए सो ताल होता है तबला ताला तालावचर तबला बजाने वाले को तो तबल बोलते हैं तो ये ताल में भी बड़े निपुण बीणा बजाने में भी बड़े निपुण और शरीर से भी बड़े सुंदर और बहुत सुरला ये गाते हुए वन में विचरण करते थे मुनियों का जब कहीं समाज होता तो ये देवता के समान सुंदर दोनों गान करने लगते मुनि लोग आश्चर्य चकित ऐसे मुनि लोग आपस में चर्चा करते थे कुशलव के बारे में गंधर्वेश कि भुवि वा देश देवाल पातालेशवा चुर्मुख गृह लोकेशु अस्मा भिश्चिर जीवीभिस्ित तरम दृष्टि दिशा सरब तो ना ग्ञ दृश गीत वाद्य गरिमा नदर्शी ना, ना श्राविचो महात्मा लोग कहते थे हम लोगों ने गन्धर्मो में देखा किन्नरों में देखा धरती पर देखा स्वर्ग में देखा देवताओं में देखा पाताल में देखा ब्रह्मलोक में देखा सब लोगों में देखा हमारी उम्र भी बड़ी लम्बी है चिरजीवी है हम लोग और बारमवार बहुत दिनों तक देखा सारी दिशाए परंतु ऐसा संगीत और ऐसा वाद्य गरिमामय संगीत और वाद्य न कहीं जानने में आया न देखने में आया न सुनने में आया लव खुश के संगीत की महिमा ऐसी छा गई दुनिया में अब इस तरह ऋषि मुनि उनकी प्रशंसा करते और बाल्मीकि के, के आश्रम में वे रहते और प्रतिदिन कहीं न कहीं उनका संगीत होता इसी बीच में इसी बीच में राम ने अश्वमेध आदि यज्ञ किए और दक्षिणा खूब दी अथ राम ओश्वेधादिश बहु दक्षिणान यज्ञान बड़े बड़े यज्ञ जिनमें खूब खूब दक्षिणा दी जाती है क्योंकि दक्षिणाहीन यज्ञ पूरा ही नहीं होता है तो निर्दक्षिणो यज्ञ हाँ। खूब दक्षिणा वो भी श्रद्धा के अनुसार ही नहीं शक्ति के अनुसार भी होना चाहिए कोई ये नहीं कह सकता महाराज हमारी तो इतनी श्रद्धा थी श्रद्धा भी होए, शक्ति भी होए, विधि पूर्वक भी होए, देश काल पात्र के अनुसार भी होए, ऐसा यज्ञ में हूं तो भगवान श्री रामचंद्र ने जब यज्ञ किया तो सोने की सीता बना करके यज्ञ किया क्योंकि जब यज्ञ की बात आई पहले पहले जी के कान में पड़ी। जब ये बात की श्री रामचंद्र यज्ञ कर रहे हैं तो सीता जी को तो धर्म का विधान मालूम था कि पत्नी के साथ ही यज्ञ होता है यज्ञ अकेले पुरुष नहीं करता है न अकेले स्त्री करती है पत्नी पति पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ करते हैं तो सीता जी ने कहा कि रामचंद्र अब दूसरा विवाह करेंगे क्या पर यह तो नहीं हो सकता उनके दिल में इस बात का विश्वास ही न जमे तो जब मालूम हुआ कि सोने की सीता बना करके यज्ञ किया जा रहा है उसी में सीता की प्राण प्रतिष्ठा की गई है तो सोने की सीता बना करके भगवान श्री रामचंद्र ने यज्ञ किया एक रामायण में ऐसा लिखा है रामायण तो सतकोटिया पारा है ना रामायण सतकोटिया पारा एक रामायण में ऐसा लिखा है कि जब प्राण प्रतिष्ठा सीता जी की कर दी गई और चुपचाप बैठ करके उसने जग के सब कर्म का निर्वाह कर दिया जब विसर्जन होने लगा सीता जी का तो सोने की सीता बोल पड़ी आ, बोले कि अब मैं राम को नहीं छोड़ूंगी मेरा तो ब्याह हो गया <laughs> तो श्री राम जी ने कहा कि अच्छा इस जन्म में तो मैं एक पत्नी व्रत हूं दूसरी स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं रख, छोड़ता, रख सकता तो श्री कृष्ण अवतार में तुम राधा हो आना तो वो जो स्वर्णमयी सीता थी वही राधा हुई इतने ही नहीं है और भी है माने श्रीकृष्ण पर जो राधा रानी के साथ नाचने का गाने का बिहार का जो दोष लगाते हैं ना तो वो ये लोग कहते हैं कि ये जो स्वर्णमयी सीता थी इसके तो जो मूर्ति बनी थी वो उसमें नग्न मूर्ति नहीं थी तो गुहजांग तो थे ही नहीं इसलिए स्त्री पुरुष का संपर्क जैसा होता है वैसा राधा कृष्ण का कभी हुआ ही नहीं क्योंकि गुष जंग था ही नहीं वहां तो प्रेम ही प्रेम था वैसे आ, हमारे राम प्रेमियों ने श्री राधा जी को कई रूप में लिया है पर वो सब बर, राधा कृष्ण के प्रेमियों के सामने सब वर्णन करने योग्य नहीं है रामचरित्र में कई बार उन लोगों ने कहा कि ये ये जो थे वो सीता हो गए ये जो थे वो सीता हो गए सात तरह से वैष्णव ने सीता का वर्णन किया है तो उसकी कथा छोड़ देते हैं जान स्वर्णमय सीताम विधाय विपुल अब जब इतना बड़ा यज्ञ हुआ तो बड़े बड़े ऋषि राजर्षि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब के सब वो यज्ञ देखने के लिए आए वाल्मीकि जी भी आये वाल्मीकिज्य गायन लगा मऋषि मुनिप गवा उसको लेकर के जज्ञ भूमि के पास गए वहाँ एकांत में जब समाधि टूटी वाल्मीकि जी की महात्मा लोग कुछ सोचते नहीं है वो उनको कोई फिकर नहीं होती है तो। ये आजकल का तो ज्यादा करके दो नंबर के महात्मा मिलते हैं जैसे दो नंबर का पैसा होता है ना वैसे दो नंबर के महात्मा <laughs> हैं। तो वो किसी को कहते हैं ये करो किसी को कहते हैं ये मत करो है ना आ, असल में जो फकीर है उसको दुनिया की कोई फिक्र नहीं जो कर रहा है उसको करने दो जो नहीं कर रहा है उसको मत करने दो जो बोल रहा है उसको बोलने दो जो चुप है उसको चुप चुप रहने दो अपने मन की ही तो माया सारी की सारी दिखाई पड़ती है अपना ही मन है फिकर फाक फंकनी करी साखो नाम फकीर हम लोगों का जो पंथ है वो सुधारकों का प्रचारकों का महंतों का नहीं है वो है तो ना ये तो जिसको दुनिया की कोई फिक्र नहीं अपने स्वरूप में बैठा है माया चाहे जैसा खेल खेल रही है जो होगा सो देखते रहेंगे नहीं होगा तो नहीं होना भी देखेंगे फकीरों की दुनिया दूसरी होती है तो असल में कुछ न देखना जो है चुपचाप बैठा ना जोगी लोगों को समाधि लगाने के लिए आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि सब करना पड़ता है और महात्मा लोगों को समाधि लगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता जब ठप हो गए तो समाधि है जब चुप हो गए तो समाधि है और बोलने लग गए तो व्यवहार है और समाधि व्यवहार में महात्मा के कोई फर्क नहीं होता सो एक बार वाल्मीकि जी की समाधि टूटी तो कुछ उनके पास आए और हाथ जोड़ करके बोले कि भगवान मैं संक्षेप से ज्ञान का तत्व आपसे सुनना चाहता हूँ देस तिर बंधा कथम उत्पद्यते दृढ़ कथम विमुच्यते दे दृढ़ बंधात भवाभिधात वक्त मरहसी सर्वज्ञ मह्यम शिष्याय ते मुने कुछ ने कहा महाराज मैं ये सुनना चाहता हूँ कि ये जो जीवात्मा है देह को मेरा मानने वाला जीवात्मा को किसी ने देखा नहीं है ये फोटो ऑटो जो छपती है ना कभी कभी आ, वो सब झूठी होती है बोला जीवात्मा की फोटो कभी नहीं आती है न तो वो पकड़ा जाता है कभी जो इस एक देह को मेरा मानता है और देह वाला मैं ऐसा अपने में अहम मानता है जीव होता है दृश्य को जो मालूम पड़ रहा है उसको मैं समझ लेना ये जन्म है जैसे सपना में एक शरीर मालूम पड़ता है उसको मैं मान लेते हैं एक को दुश्मन एक को दोस्त मान लेते हैं ऐसे ही जन्म होता है और एक शरीर को बिल्कुल भूल जाना इसी का नाम मृत्यु होता है जन्मत्वात्मतया कुंस सर्वभूत भावेन भूहृद विषय स्वीकृतिम प्रहुर यथा जल स्वप्न मनोरथ ये तो सपने का है सारी सृष्टि तो जीवात्मा क्या है कितना लम्बा कितना चौड़ा और चींटी में गया तो चींटी के बराबर और हाथी में गया तो हाथी के बराबर जीव की लंबाई चौड़ाई नाप के बताओ कैसी होती है अच्छा उसकी सकल सूरत क्या होती है त्रिकोण होता है कि चतुष्कोण होता है आकृति क्या होती है रंग जीवात्मा का क्या है लाल है कि पीला है कि नीला है अच्छा जीवात्मा की उम्र कितनी है कब पैदा होता है कब मरता है तो असल में मैं मेरा का जो अभिमान है यही जीव का स्वरूप है तो इसको ये बंधन कहाँ से प्राप्त हो गया इतना दृढ़ बंधन कि वो दुनिया को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहता है देहिनस अपनी मान्यताए अपनी धारणाएं मनुष्य के दिमाग पर इतनी हावी हो जाती हैं कि उन्हीं से बंधा बंधा वो डोले जिसके मन में जैसी बासना पैदा करा दी जाए जैसी मान्यता बैठाई जाए बस उसी को पकड़ के वो डोलता रहता है तो ये दृढ़ बंध कहाँ से पैदा होता है और कथम विमुचते देही दृढ़ बंधात भवा विधात ये जो संसार नाम का बंधन देही को प्राप्त हुआ है ये कैसे इससे छूटता है सो हे सर्वज्ञ वक्त उमरहसी सर्वज्ञ महजम मुने हे मुनि मैं आपका शिष्य हूं और आप सर्वज्ञ हैं इसलिए आप मुझे बताइए वाल्मीकि जी कुश को तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं श्रृणु बक्षा संक्षेपाद मोक्ष स्वरूप साधन चापी मत्श्रुवा यथोदित तथा चर भद्रम ते जीवन मुक्त भविष्य कुश मैं तुम्हें संक्षेप में बंध और मोक्ष का सार बताता हूँ स्वरूप बताता हूँ साधन भी मोक्ष का बताता हूँ तुम मुझसे प्रेम पूर्वक सुन लो और फिर वैसे ही आचरण करो तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे तथै तो आचर भद्रमते जीवन मुक्तो भविष्य अब उपदेश प्रारंभ करते हैं देह एवं महा मेह सेचिदात्म तस्ंग एवस्व देह गेहां स्य चिदात्म तेन तमी आपन्न स्वचेषितमशेष विदधा चिदाननंद तदुवासी वपोस्वयक सक निगटावृत पुत्र गृहादीनी सकल चाह तो देखो ये देह जो है देह माने होता है संस्कृत भाषा में ढेर कई चीजों की भानुमती का कुनबा कई चीजों की राशि को देह बोलते हैं देह उपचय उपचय माने जैसे कूड़ा घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करके एक पर फेंक दिया वो ऐसे ये पंचभूतों का जो कूड़ा है गंदाशनता है शरीर और यही घर है यद्यपि जो चिदात्मा है ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा है भूत अधेह है उसका कोई देह नहीं है एक का अनेक से कोई संबंध हो ही नहीं सकता एक का एक से तो संबंध होगा कहा से संबंध तो दो में ही होता है परंतु एक का अनेक के साथ संबंध नहीं हो सकता वो अनेक का मालिक हो सकता है वो अनेक को चला सकता है वो अनेक को काम में ले सकता है मोटर मालिक की नहीं हो सकती चाहे उसके लिए लड़ लो चाहे मार लो वो जहां उसको टूटना होगा टूटेगी जब उसकी उसकी समाप्ति होनी होगी होगी मालिक चाहे कि हम इसको बनाए रखें तो बनाए नहीं रख सकता वो तो मालिक उसपे चढ़ता है उसपे चलता है उसके उपयोग के लिए है तो ऐसे ये जो चिलात्मा है ये देह रहित है इस कूड़े के साथ इसका कोई संबंध नहीं है फिर भी इसी घर में ये रहता है और इसमें जो अहंकार है ये बात जल्दी ध्यान में नहीं आती है कि जो नोट आपके हाथ में है वो आपका है अरे अभी पांच मिनट में किसी दुकान पर दे दोगे तो वो दुकानदार कहेगा कि मेरा है वो नोट न तुम्हारा रहा न दुकानदार का रहा वो तो एक सामान्य गणिका के समान एक वेशिया के समान चीज है जिसके हाथ में गया उसी ने उसको कह दिया मेरा तो असल में अहंकार ही संसार की वस्तुओं को के साथ बांधता है तो इसमें जो अहंकार है देह में कि ये मैं हूँ ये मेरा है ये मंत्री है इसी को चिदात्मा राजा है इस शरीर में और अहंकार उसका मंत्री है और देह गेहाभिमान स्व समारोपी चिदात्मनि तेन तदात्यमा पन्ना स्वचेष समसेषा विदधाती अब देह का घर का अभिमान बना लेता है देखो घर अपना है हमने देखा बड़े बड़े लोगों का घर अपना जो बड़े धनी धनी लोग हैं एक के घर में गया था मैं अब से चालीस वर्ष पहले तो उस समय लोग बताते थे कि 50 लाख रुपए का वो मकान है बड़ा बढ़िया मकान था क्या पूछना फिर 15-20 वर्ष पहले जब वो ले गए अपने घर में तो वो मकान बिल्कुल नहीं था मैंने कहा वो मकान क्या हुआ इतना बढ़िया मकान कैसी बढ़िया जगह उसके सामने पड़ी थी है? और क्या बढ़िया बना हुआ था क्या सुंदर सजावट थी वो क्या हुआ बोले महाराज बच्चों को उसकी डिजाइन पसंद नहीं आई तो है ना आ, उसको तोड़ दिया और नई डिजाइन का बना लिया अब बच्चों के बच्चे हो गए उनको वो पसंद नहीं है वो कहते हैं हम नया आ, लो मकान मेरा मकान मेरा मकान मेरा है कंकड़ चुन चुन महल बनाया लोग कहें घर मेरा ना घर मेरा ना घर तेरा चिड़िया रैन बसेरा तो ये दुनिया की जो चीज है वो अपने मन से ही मेरी समझती जा, समझी जाती है ये जैसे घर है वैसे देह है और इसका अभिमान होता है कि ये मैं हूं उसको अपने चिदात्मा में ज्ञान स्वरूप जो चेत स्वयं प्रकाशत है ये आत्मा को प्रकाश कहीं से उधार नहीं लेना पड़ता ये स्वयं प्रकाश स्वरूप है इसमें इसका आरोप कर दिया जाता है और फिर अभिमान के साथ तादात में हो जाता है तेन तादात में मापन्न स्वचेषितम शेषतः इसी देहाभिमान के साथ तादात में प्राप्त करके माने एक हो करके, जो मैं नहीं है उसको मैं मान करके कभी कभी ऐसा देखने में आया किस समाज समझदार आदमी के मन में कोई पुरानी बात की याद आती है और वो उसको याद करके उतना इतना डूब जाता है उसमें कि अपने को वही समझने लगता है ये तो है नहीं कुछ सारा का सारा मन का खेल है तो उससे तादाद में माने एकता उसी में डूब जाना उसी में मशगूल हो जाना उसी में गर्व हो जाना आ, ऐसे महाराज उसमें डूब गए कि जितने खेल जितने काम करते हैं वो सबका कर्ता अपने आप को मान लेते हैं और हैं तो साक्षात सच्चिदानंद घन लेकिन वासनाएं ऐसा बना देती हैं ये कर्तव्य है, ये भोक्तव्य विदधा चिदानंदे तद्वासी तपु स्वयं तेन संकल्पित दे संकल्प निगढ़ा फिर तो अपने देही होने का संकल्प होता है और संकल्प की हथकड़ी बेड़ी में ये देहाभिमानी अपने को बांध लेता है और फिर हमारे ऐसे बेटा हो हमारे ऐसी स्त्री हो हमारा ऐसा मकान बने बस रात दिन इसी संकल्प में लगा रहता है अपने को भूल गया अपने परमात्मा स्वरूप को भूल गया और बस संकल्प में लगा रहा ये होगा ये होगा ये होगा आ, हम हम भोगी, ईश्वरोमी भोबिष्य ज्ञान विमोहिता मनुष्य और कहीं बधा हुआ नहीं है अपने संकल्प की हथकड़ी बेड़ी में ही बधा हुआ है ब्राह्मण के धर्म में और क्षत्रिय के धर्म में फर्क होता है ब्राह्मण क्षत्रिय धर्म को धर्म नहीं मानता अपने लिए और क्षत्रिय ब्राह्मण धर्म को